धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय विनय पत्रिका में गोस्वामी जी व्यंग भरी भाषा में कहते हैं एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश में आए और पार्वती जी को प्रणाम किया उन्होंने शंकर जी को प्रणाम नहीं किया शंकर जी मुस्कराये कहीं ये मुझ पर रुष्ट तो नहीं हो गए हैं परंतु ब्रह्मा जी ने माता पार्वती से कहा देखिए इस पागल को तो मैं प्रणाम नहीं करूँगा इन्होंने मेरे लिए इतनी समस्याएं पैदा कर दी है मैं इन्हें एक उपाधि दूंगा बोले तुम्हारा यह पति पागल है बाबरों रावरो नाह भवानी मुझे विश्वास है कि तुम बुद्धिमती हो तुम एक काम करो मैं त्यागपत्र लेकर आया हूं। तुम इसे स्वीकार कर लो और किसी अन्य को ब्रह्मा बना दो क्योंकि ये तो जो भी आता है कभी किसी को इंद्र बना देते हैं किसी को देवता बना देते हैं किसी को अमर बना देते हैं वरदान देने के बाद ये मेरे पास आज्ञा पत्र भेज देते हैं कि मैंने इसको इंद्र का पद दिया है यदि पुराने स्वर्ग में स्थान खाली न हो तो इसके लिए एक नया स्वर्ग बना दो मैं तो बड़े संकट में हूँ हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत का जो खाता है उसको तो ये कभी पढ़ते नहीं हमारे यहाँ तो नियम है जिसने जैसा कर्म किया है उसे उसका फल भोगना होगा जो जस करे सो तस फल चाखा और ये क्या करते हैं भक्तों ने बड़ी भावमयी कल्पना की है यदि आप बार बार अपना सिर जमीन पर पटकें प्रणाम करें तो वहां एक काला सा चिन्ह बन जाता है भक्तों ने उसको एक नया अर्थ दिया नियम यह है कि यदि कहीं कुछ लिखा हुआ हो और लिखने वाले को लगे कि कोई शब्द छूट गया है तो वह तुरंत वहां एक काला सा चिन्ह बनाता है और वह छूटा हुआ शब्द ऊपर लिख देता है ब्रह्मा जी बोले जब इनको कोई प्रणाम करता है तो उसके सिर पर जो काला चिन्ह बन जाता है उसे देखकर इन्हें लगता है कि जो छूट गया है उसे लिख देना अच्छा रहेगा ये पहले का लिखा पढ़ते ही नहीं और नया कुछ का कुछ लिख डालते हैं मेरे तो नाक दम आ गया है तीन रंग को नाक समारत हो आयो नक वानी निंदा की में जो स्तुति की जाती है उसे संस्कृत में ब्याज स्तुति कहते हैं कभी स्तुति के माध्यम से निंदा की जाती है और कभी निंदा के माध्यम से स्तुति की जाती है ब्रह्मा जी का तात्पर्य तो यह था कि इनकी प्रशंसा तो कर नहीं सकते अतः निंदा के माध्यम से ही इनकी उदारता दानशीलता तथा भोलापन प्रकट करें सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए शंकर जी की ओर देखा पर वे तो अपनी ही मस्ती में डूबे हुए हैं प्रेम प्रसंसा विनय व्यंगजित सुन विधि के प्रिय वानी तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातम सुकानी असुर सोचते हैं कि शंकर ही सबसे अच्छे हैं हमारे लिए आराध्य हैं और पूज्य है आध्यात्मिक दृष्टि से शिव जी के दो रूप हैं एक रूप में वे मूर्त्यमान अहंकार हैं और दूसरे रूप में वे मूर्तमान विश्वास हैं रामायण में उनके दोनों रूपों के संकेत मिलते हैं अहंकार शिव बुद्धि अज मन ससचित महान और दूसरा आपने सुना ही है भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण उन्हें अहंकार कहने से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए यह वृष्टि अहंकार के रूप में अहम नहीं है जो समस्त चेतना का अहम है न ही शिव है इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि असुर कभी विश्वास के रूप में शिव को नहीं देखता वह व्यष्टि चेतना के अहंकार द्वारा अपने उद्देश्य की सिद्धि करना चाहता है व्यष्टि और समष्टि अहंकार के बीच जो संबंध है इसका गहन तात्पर्य यह है कि व्यष्टि के द्वारा कोई क्रिया की जाएगी तो उसे समष्टि के द्वारा उसका परिणाम मिल सक जाता है असुरों से भूल यही होती है जब ये सोचते हैं कि मैं उन्हें ठग लूँगा परंतु जब भी उन्हें ठगने की चेष्टा की गई तो बीच में भगवान विष्णु या ब्रह्मा जी आ जाते हैं बुद्धि अज ब्रह्मा जी को विवेक का देवता बताया गया है रावण जब शंकर जी की आराधना करते हैं करता है तो विश्वास के रूप में नहीं अपितु तो अहम का परिणाम देने वाले महादेव के रूप में करता है शंकर जी जब रावण के सामने आया तो शंकर जी जब रावण के सामने आए तो वह उनके साथ ब्रह्मा जी को देखकर थोड़ा चकित हुआ वह सोचने लगा ब्रह्मा आए हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं पैदा करेंगे कहीं हमारी बात को काट न दे तो भी रावण तो साक्षात अहंकार का ही रूप था वह गिनने लगा शंकर जी के पाँच सिर हैं और ब्रह्मा के चार सिर हिसाब लगाकर प्रसन्न हो गया बोला यदि दोनों के सिर मिल भी जाए तो नौ ही होंगे परंतु यहाँ तो दस सिर वाला है इनमें मुझसे अधिक बुद्धि है क्या बुद्धिमान भले ही होंगे परंतु हमने अधिक बुद्धिमान तो कदापि नहीं हो सकते नौ और दस से ही क्रम प्रारंभ हुआ दस ने साधना की और नौ सामने आ गया यदि रावण ने उस गणित को ठीक ठीक समझ लिया होता कि दस का फल तो नौ ही है तो वह धन्य हो जाता यदि वह भगवान शिव को अहम के रूप में नहीं अभी तुम मूर्तिमान विश्वास के रूप में देखता तो उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती क्योंकि विश्वास का फल भक्ति है बिनु विश्वास भगत नहीं तही बिनुद्रवहीन राम यदि वह ब्रह्मा जी को विवेक के रूप में देखता तो उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती क्योंकि विवेक का फल ज्ञान है जब दोनों आकर खड़े हुए तो संकेत यह था कि विवेक ज्ञान मांगो या विश्वास भक्ति मांग लो कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने बताया है कि शंकर जी दे तो देते हैं लेकिन जब देने आते हैं तो त्याग वैराग्य की प्रतिमूर्ति के रूप में आते हैं एक व्यक्ति ने शंकर जी की पूजा की और वे नम्र रूप में आकर खड़े हो गए देखकर वह तो मौन ही रह गया बोल ही नहीं सका शंकर जी ने कहा भाई तुमने मेरा स्मरण किया बोलते क्यों नहीं वह बोला महाराज मैंने तुम तो मांगने के लिए आपको बुलाया था परंतु आपको देखकर अब यह निर्णय करना कठिन हो रहा है कि मुझे आपसे मांगना चाहिए या देना चाहिए जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं कोई पात्र नहीं है तो हम आपसे क्या मांगे शंकर जी हंसने लगे बोले नहीं नहीं कोई कमी नहीं है मांगो शंकोच छोड़कर मांगो लेकिन मेरी एक ही सम्मति है क्या मुझसे मांगना तो थोड़ा मत मांगना थोड़ा चाहिए हो तो किसी दूसरे से मांग लेना मुझसे मांगना तो अधिक ही मांगना नागो फिर कहे मांगनो दे खागो मांग नो देखा गो कछू दिन मांगिए थोरो जो आसुरी बुद्धि वाला है वही थोड़े और बहुत का अर्थ लेता है यदि कोई किसी भी मांगने वाले से कह दे कि तुम अधिक मांगो कम मत मांगो तो वह एक हजार मांगने गया होगा तो दस मांग लेगा एक लाख मांग लेगा परंतु शंकर जी का तात्पर्य क्या है रामायण में भगवान राम ने व्याख्या की संसार के भोग को भोग तो थोड़े हैं ही स्वर्ग का सुख भी थोड़ा ही है स्वर्गो स्वर्गौ अंत दुखदायी भगवान शंकर सोचते हैं कि यह भक्ति मांग लेता तो कितना अच्छा होता इसलिए वे कह तो देते हैं पर सामने वाला समझ नहीं पाता यही सांकेतिक भाषा है शंकर जी विवेक तथा विश्वास हैं और नवधा भक्ति के मूर्तिमान रूप हैं रावण यदि विवेक या विश्वास मांग लेता या नवधा भक्ति मांग लेता तो धन्य हो जाता परंतु रावण अभागा है शंकर जी जब लौटे तो पार्वती जी ने पूछा जिनकी तपस्या से प्रभावित होकर गए थे उसने क्या मांगा उन्होंने हंसते कर दिया उसने मुझसे वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो पार्वती जी चकित हो गए क्या कोई यही वरदान मांगने के लिए तपस्या करेगा कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं? शंकर बोले नहीं मांगा तो उसने कुछ दूसरा ही परंतु तात्पर्य उसका यही था क्या देखिए ना शरीर को सुखा दिया परंतु क्या पाने के लिए सिर काट कर चढ़ा दिया क्या पाने के लिए उसकी योजना थी कि दूसरों का सिर काटना है और मैं जिसका सिर काटूँगा वह भी तो मेरा सिर काटने की चेष्टा करेगा अतः ऐसा वरदान मिल जाए कि उसका सिर तो कटे पर मेरा न कटे तो बड़ा अच्छा होगा उसकी सारी तपस्या सारा त्याग इसी के लिए था कि वह दूसरों का सिर काट सके और जब वह अपने शरीर को सुखाता है तो मांगता क्या है हम किसी के मारने पर न मरें हम काहू के मरे ही न मारें उसने यह नहीं कहा कि हम मनुष्य के हाथ में मरें कहा हम किसी के मारने से न मरें पर ब्रह्मा जी साथ में थे इसलिए उन्होंने जरा सी आपत्ति लगा दी बोले सृष्टि में कोई अमल नहीं हो सकता उसने सोचा इस बुद्धिमान ब्रह्मा को मैं अभी परास्त करता हूँ उसने गणित किया कि बंदर और मनुष्य तो हमारे भोज्य पदार्थ हैं नर कपि आहार हमारा भोजन से तो शक्ति बढ़ती है इसलिए ऐसा कह देने में क्या हानि है कि बंदर और मनुष्य को छोड़कर अन्य किसी के हाथ से न मरें हम काहू के मर ही न मारे बानर मनुजात बारे अर्थात बंदर तथा मनुष्य को तो खा पचा कर हम स्वस्थ होंगे